महाभारत द्रोण पर्व ष्ठोध्याय दुर्योधन का द्रोणाचार्य से सेनापति होने के लिए प्रार्थना करना संजय उवाच कर्ण से वचनम शुवा राजा दुर्योधन सेना मध्यगतम द्रोणम इदम वचनम अभ्रवी संजय कहते हैं राजन कर्ण का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुए आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा दुर्योधन उवाच वर्णश्रेष्ठाकूलोत्पत्ति वयसा धियााद अर्थज्ञायाजता तपसा चतज्ञवादगुणी युक्त भव सो गोपता मंडो न स भवान पातुनः सर्वान्देन सतक्रतुभविराक्षा मोद्ज दुर्योधन बोला द्विश्रेष्ठ आप उत्तम वर्ण श्रेष्ठ कुल में जन्म शास्त्र ज्ञान अवस्था बुद्धि पराक्रम युद्ध कौशल अजेयता अर्थज्ञान नीति विजय तपस्या तथा कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बढ़े चढ़े हैं आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में भी दूसरा नहीं है अतः जैसे इंद्र संपूर्ण देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हम लोगों की रक्षा करें हम आपके नेतृत्व में रहकर शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं रुद्राणी का पाली वसूनामी पावक कुबेर युवयक्षाण मूताव वसीष्ठयुव विप्राण तेजसमीव भास्कर पितृणमीव धर्मेन्द्रो चाजसाव चाबुराट नक्षत्राण शशी दितेजावशण श्रेष्ठ सेण आम सेनापतिर्भ रुद्रो में शंकर वसुओं में पावक यक्षों में कुबेर देवताओं में इंद्र ब्राह्मणों में वशिष्ठ तेजों में पदार्थों में भगवान सूर्य पितरों में धर्मराज जलचरों में वरुण देव नक्षत्रों में चंद्रमा और दैत्यों में शुक्राचार्य के समान आप समस्त सेना नायकों में श्रेष्ठ हैं अतः हमारे सेनापति होइए। हो वसगा अनग मेरे ग्यारह अक्षौणी सेनाएं आपके अधीन रहे उन सबके द्वारा शत्रुओं के मुकाबले में व्यूह बनाकर आप मेरे विरोधियों का उसी प्रकार नाश कीजिए जैसे इंद्र देवताओं का नाश करते हैं प्रयातुनो प्रयात नो भवानग्र देना पावकि जैसे कार्य देवताओं के आगे चलते हैं उसी प्रकार आप हम लोगों के आगे चलिए जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं उसी प्रकार युद्ध में हम सब लोग आपके पीछे चलेंगे दृष्ट्वा प्रहरी सती आपको अग्रगामी सेनापति के रूप में देखकर भयंकर धनुष धारण करने वाले महाधनुष अर्जुन अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाते हुए भी प्रहार नहीं करेंगे ध्रुवम युधिष्ठिर संख्येणुबंधम सबान्धव जैसा भी पुरशाग्र भवान सेनापति यदि पुरुष सिंह यदि आप मेरे सेनापति हो जाए तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाइयों तथा सगे संबंधियों से युधिष्ठिर को जीत लूँगा संजय उवाचन एवं मुक्त द्रोणम देहना महता संजय कहते राजन दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब राजा अपने महान सिंहनाथ से के पुत्र का हर्ष बढ़ाते हुए द्रोण से बोले आचार्य आपकी जय हो सैनिक मुदाजुक्ता वर्धयन्ते दिजोत्तम दुर्योधन पुरस्कृत प्राथयनों महज दुर्योधन ततो राजन्त्रोडो वचनम अब्रवी दूसरे सैनिक भी प्रसन्न होकर दुर्योधन के आगे दुर्योधन को आगे करके महान यश की अभिलाषा रखते हुए द्रोणाचार्य की प्रशंसा करके उनका गुस्सा बढ़ाने लगे राजन उस समय द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा इत श्री महाभारते द्रोण पर्वी द्रोणाभिषेक पर्वी द्रोण प्रोत्साहन षष्ठोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण को उत्साह प्रदान विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ